अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्मिका उपसंहार मुनि बोले देव भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्त नहीं होती आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया अब हम उसी को सुनना चाहते हैं आप विस्तार पूर्वक बतलाइए ब्रह्मा जी ने कहा मुनिवरों अनंत वासुदेव का महात्म सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है विप्रगण आदि कल्प की बात है मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ बिष्टकर्मा को बुलाकर कहा तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामई प्रतिमा बनाओ जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था नेत्र कमलदल के समान विशाल थे वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था हृदय देश बनमाला से आवृत्त हो रहा था मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे थे कंधे मोटे जान पड़ते थे कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया उस समय देवराज इंद्र एरावत पर सवार हो समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावती पुरी में चले गए Vaha Indra Bhavan Me, Usef Padrakar, Unhone Manavari või Sharirko, Sanyam Me Rakhti Hue, Dirg Kalatak, Magvan Ki Aradanaki või Unhike Prasadase Brit, Evang Namuj Ade Krur Rakhchason, Tathabhankar Dhanamoka, Sanghar Karke, Tino Lokun Ka Rajabhoga. Doti Yuga Tretha Anepell par, Maha Parakrami Rakhchas Rajabhaga. रावण बड़ा प्रतापी हुआ उसने 10000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया तुम्हें संपूर्ण देवताओं दैत्यों नागों और राक्षसों में से कोई भी नहीं मार सकेगा साप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तुम यमदूतों से भी अबध्य रहोगे ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए उद्यत हुआ उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया उसके पुत्र का नाम मेघनाद था मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया अतः हुआ इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ तदंतर बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी जो अंजन के समान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र बनमाला से ढके हुए वक्षस्थल में श्री वत्स का सुंदर चिन्ह मस्तक पर मुकुट भुजाओं में भुजबंध हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शरीर पर पीतांबर चार भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी रावण ने यहां रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया वहां रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगर अध्यक्ष थे वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच आया उन्हें बड़ा विस्मय हुआ विभीषण ने प्रसन्न चित्त से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा आज मेरा जन्म सफल हो गया यूं कह कर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले राजन आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए मैं उसकी आराधना करके भवसागर से पार होना चाहता हूं भाई की बात सुनकर रावण ने कहा वीर तुम प्रतिमा ले लो मैं उसे लेकर क्या करूंगा मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूं विभीषण बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की इससे उन्होंने अणिमा आदि आठों सिद्धियों के साथ अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था उसने देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल मनुष्य मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था इसलिए मारीच को स्वर्ण में मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता जी को अकेली पाकर हर लिया इसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया इस कार्य में सुग्रीव सहायक हुए सुग्रीव का बाली के साथ बैर था अतः श्री राम ने को मारकर सुग्रीव को किसकिंधा के राज्य पर অভিষिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया फिर हनुमान नल नील जांबवान पनस गवय गवाक्ष और पाठिन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी-बड़ी चट्टाने डालकर पुल बनाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया